ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की बारहवीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इसमें जो इस कंडिका का पूर्वार्ध है, उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इस के के उत्तरार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। का पूर्वाध है सीम विदार्य एतया द्वारा एतया द्वारा प्राप्त सयसा विदृतिर्नाम द्वा तद एतन तक पूर्वाध है और तस्य तस्वश्य ये उत्तरार्ध है तो तदेतन्नांदनम यहाँ तक के की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है नंदती अन द्वारण ग्रमणि यहाँ तक्य भाष्य से अब तस्य तस्वृ्वा प्रविष्टस्य जीवेन आत्मना इत्यादि जो भाष्य है वह है तय आवसता इत्यादि वाक्य का का व्या, व्याख्यान उत्तराधके भाष्य का लिखते हैं टीकाकार। ईश्वरस्य तस्य प्रवेश पूर्व कारण तो ईश्वर के प्रवेश को बता दिया गया प्रवेश ईश्वर का प्रवेश द्वार तथा प्रवेश उस द्वार से प्रवेश यानी मूर्धा नामक द्वार बताया इस कार्यक्रम संघात में प्रवेश के लिए ईश्वर का और मूर्धा नामक द्वार से ईश्वर ने प्रवेश कर लिया शरीर में तो ईश्वरस्य एवं प्रवेशम उगत तो ईश्वर का इस शरीर में जीव रूप से इस प्रकार प्रवेश बता करके अब कहते तस्य पुरोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम संसारम आह तो तस्य यह सर्वनाम परामर्शक है जिसका मूर्धा द्वारा इस शरीर में प्रवेश बताया उसी का तो मूर्धा द्वारा शरीर में प्रवेश किसका बताया गया परमेश्वर का इसलिए तस्य शब्द भी परमेश्वर का परामर्शक होगा और तस्य का अन्वय होगा संसारम आह इसके साथ तो मूर्धा द्वारा कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट ये तस्य का अर्थ निकलेगा संसारम आह तो ईश्वर के संसार को बताया जा रहा है वही संसारी बन गया ईश्वर का संसार है का मतलब ईश्वर ही संसारी है संसारी है का मतलब जीव है तो ईश्वर में संसारित्व कहो या जीव भाव कहो या संसार कहो वह स्वतः नहीं है स्वतः होता तो प्रवेश के पहले भी वह संसारी ही प्रतीत होता लेकिन प्रवेश से पहले संसारी प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए मानना होगा कि कार्यक्रम संघात में प्रवेश से पहले उसका संसार प्रतीत न होने से वह स्वतः संसारी नहीं है तो उसमें संसार कहां से आया फिर तो कहते हैं पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम तो पूर्व में बताया गया जो कार्य कारण है उस कार्य कारण रूप संघात उपाधि है कार्यकरण संघात हो तब भी उचित पाठ होगा और कारण है तब भी कोई बात नहीं तो पूर्व में बताया गया जो कार्य कारण संघात का मतलब मतलब समष्टि वेष्टि शरीर समि शरीर को कारण के रूप में बताया गया ना विराट को और कार्य के रूप में बताया गया था विष्टि शरीर को और यदि करण पाठ है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ऐसा लेना तो पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम यानी स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूपी जो कार्य कार्यकरण संघात हैं तद उपाधिक ही परमेश्वर में संसार है तो औपाधिक होने से माना जाएगा स्वतः नित्य असंसारी ही है नित्य मुक्त ही है परमेश्वर जैसे स्फटिक के पास में जपाकुसुम हो या न हो दोनों अवस्था में स्फटिक स्वतः शुभ्र ही है और जो उसमें लालिमा प्रतीत होती है लोहित्य प्रतीत होता है वह जपा कुसुम के स, जपा कुसुम रूपी उपाधि के सन्निधि से आरोपित होता है ऐसे ईश्वर में आरोपित जीव भाव है आरोपित संसार है इसे तस्त्र इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है इसलिए लिखा कि ईश्वरस्य तस्य पुरोक्त आहो से अब मूल भाष्य में आइए तो तस्य सृष्टि आत्मना जीवन इव पुरम त्रय तो तस् आवसथा ये जो मूल में मूल वेद में वाक्य है ना उस वाक्यस्थ जो सर्वनाम है इसका अर्थ है सृष्ट प्रविष्ट तो एवं सृष्ट यानी पूर्व में बताए गए प्रकार से का सर्जन करके यानी उत्पत्ति कार्यक्रम संघात को उत्पन्न करके फिर प्रविष्टस्य उस कार्यक्रम संघात में ये तया द्वारा प्राप्त इत्यादि वाक्य ने बताया प्रवेश कर लिया तो प्रविष्ट जीवे न आत्मना किस रूप से प्रवेश प्रवेश किया है कार्यक्रम संघात में तो जीवे आत्मना पर, परमेश्वर रूप से ही प्रवेश नहीं किया जीव रूप से प्रवेश किया अध्यारोपित जो स्वरूप है उस स्वरूप से प्रवेश किया तो कैसे जीव रूप से प्रवेश किया है इस अपने द्वारा श्रेष्ठ कार्यक्रम संघात में तो कहते हैं राग्य इव पुरम तो राजा जैसे नए शहर को बसा करके उसमें प्रवेश कर लेते हैं ऐसे ही जीव रूप से परमेश्वर ने चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में प्रवेश कर लिया और फिर प्रविष्टस्य त्रय आवसथा तो तीन आवसथ है परमेश्वर के आवसथ शब्द का प्रथमा का बहुवचन है आवस्था मूल प्रातिपदिक है आवसथ स दीर्घ है ना इसमें अवस्था ऐसे छपा है हाँ तो स अलग ही होना चाहिए मूल में है ना मूल का ही वो पाठ है तस्य त्रय आवसथा तो तस्य शब्द का अर्थ पूम तक बता दिया गया तो त्रय आवसथा ये मूल में है कुल करके के ती, तीन पद है ना उस वाक्य में तस्य आवस आवसथा तो एक पद का अर्थ बता दिया शुरू वाले तस्य इस सर्वनाम का तो बचे दो त्रय आवस्था त्रय शब्द तो संख्या का वाचक है इसलिए वो स्पष्ट स्पष्टार्थक है उसका व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं है और आवसत पदार्थ बताए जाएंगे आगे इसके लिए त्रय आवस्था ये प्रतीक के रूप में ग्रहण है ना व्याख्यान के लिए तो मूल में जैसा होगा ऐसा ही होना चाहिए आवस्था ये ना करके अवसथा सकार पूरा होना चाहिए तो तस्य आवसथा। तो जीव रूप से कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए ईश्वर की तीन ईश्वर के तीन आवसत है तो आवसत शब्द का अर्थ है क्रीड़ास्थान इसे टीका में टीकाकार कह रहे हैं इस भाष्यवाक्य का अन्वय दिखाते हुए एवं पूरा सृष्ट जीवेन आत्मना प्रविष्ट तस्वसथा क्रीड़ा इति अन्वय अब राग्यव ये दृष्टान्त बताया जा रहा है तीन आवश्यक के लिए उस दृष्टि से यहां पर लिखते हैं कि एवं पूरा सृष्टा जीवेनात्मना प्रविष्ट से तो जीव रूप से इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए अपने द्वारा श्रेष्ठ कार्यक्रम संघात में जीव रूप से प्रविष्ट हुए परमेश्वर के तीन आवसत है कैसे तीन आवश्यत है तो कहते है, राज्य इव तो जैसे राजा का आवास स्थान क्रीडांगन आवसत शब्द का अर्थ है क्रीडा स्थान वो आगे लिखा टीका में कि आवसथा यानी क्रीडास्थानानि इति अन्वय तो क्रीडास्थानानि ये अर्थ किया है आवसथ शब्द का तो टीका में भी आवसथ है ना अमूल में भी आवसथ है तो भाष्य में भी आवसथ यही होना चाहिए तो राजा के जैसे ये कि ही क्रीडास्थान नहीं होते राजा अपने लिए यदि कई खेलों का प्रेमी है तो एक ही मैदान पे राजा राजा के पास भूमि की कमी थोड़ी है उसी मैदान में क्रिकेट भी खेलेगा उसी में टेनिस भी खेलेगा ऐसा तो नहीं होगा ना अलग अलग स्थान हो जाएंगे ऐसे और राजमहल में भी जिस कमरे में रहता है उसी में आए हुए अतिथियों से भी मिलेगा ऐसा नहीं उसी में अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग भी करेगा ऐसा नहीं है तो सभा रा, राज्य सभा स्थान अलग रहेगा अतिथियों के साथ मिलने के लिए स्थान अलग रहेगा तो अपने व्यक्तिगत निवास स्थान अलग रहेगा भो, भोजन स्थान अलग रहेगा ये सब अलग अलग स्थान होंगे नाज महल में ऐसे ही यहां पर भी इस जीव रूप से प्रविष्ट हुए ईश्वर के तीन आवसत है यानी क्रीड़ा स्थान है वो तीन क्रीड़ा स्थान कौन कौन हैं उसे भस्कर भगवान आगे बता रहे हैं अयम आवसत आवसत आवसथ इसके द्वारा पहले त्रय स्वप्न क्या आता है तो त्रय स्वप्ना की तो व्याख्या करेंगे बाद में आवसत पदार्थ पहले बता रहे हैं कि इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षुहु ये प्रथम आवसत है जागृत अवस्था में परमेश्वर इंद्रियों का इंद्रिय का जो स्थान है स्थान है गोलक इंद्रियों की क्रीड़ा है स्वस्व विषय ग्रहण स्वस्व व्यापार इंद्रियों का स्थान है ना और वो जिस गोलक में रह करके करेगी अपने अपने व्यापारों का ग्रहण इंद्रिया उन उन गोलकों उन गोलकों को कहा जाएगा उन इंद्रियों का स्थान आवश्यक तो उनमें से जागृत अवस्था में चक्षु दक्षिण नेत्र का जो स्थान है यानी दक्षिण जो नेत्र का गोलक है दक्षिण यानी दायना जो गोलक नेत्र इंद्रिय का उस गोलक को माना गया है जागृत अवस्था में इस कार्यक्रम संघात में जीव रूप से प्रविष्ट हुए ईश्वर का स्थान जागृत अवस्था में ईश्वर कहाँ रह करके जागृत अवस्था के विषयों का ग्रहण कर लेता है तो दक्षिण नेत्र में और दक्षिण चक्षु शब्द से लेना है चक्षु का गोलक ये टीका में टीकाकार लिखते हैं पहले जागृत तो इत्यादि का अवतरण था टीका में तान्यव आह तो इति तो तानी यानी क्रीड़ा स्थानी आवसत पदार्थान आह तान्यव आह का अर्थ निकलेगा जागृत तो इत्यादि वाक्य से अः चक्ष इस प्रतीक के बाद में चक्षु शब्द से चक्षु इंद्रिय न लेकर के चक्षु इंद्रिय के गोलक को लेना है ये लिखते हैं कि चक्षुर गोलकम इथ तो चक मूल भाष्य में दक्षिणम चक्षु है ना वहाँ चक्षु शब्द से चक्षु इंद्रिय भी लिया जा सकता इसलिए कहा कि चक्षु इंद्रिय के गोलक को लेना टीका में टीका कारण आगे है द्वितीय आवसत बताया जा रहा है तो स्वप्न काले अंतरम सा, साथ में जोड़ देना द्वितीय आवसथ तो दूसरा आवसत है पहला आवस तो हुआ दक्षिण नेत्र और दूसरा आवसत है स्वप्न तो स्वप्न अवस्था में वो स्वप्न कहा रह के, जहां रह करके देखेगा उसे कहा जाएगा द्वितीय आवसत तो स्वप्न अवस्था में जीव की स्थिति कंठ में होती है इसलिए अंतर अंतर्म शब्द से लेना कंठ स्थान को ये टीकाकार लिखते हैं कि मनसो अधिकरणम कंठ स्थानम मन इति तो मन शब्द से मन के अधिकरण रूपी कंठस्थान को लेना स्वप्न में मन कंठस्थान में रहता है और वहां रह करके स्वप्न देखता है और मुख्य उपाधि तो मन है ना इसलिए मन जहां रहेगा वहीं पर माना जाएगा मन उपाधिक मन उपाधिक जीव का रहना अवस्थान तो जागृत अवस्था में मन दक्षिण नेत्र में रहता है अक्षी गोलक में रहता है इसलिए दक्षिण नेत्र का गोलक एक प्रथम क्रीड़ा स्थान बताया जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का क्रीड़ा स्थान हो जाएगा कंठदेश और इसमें स्वप्न में, में कंठदेश स्थान है इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन बताते हैं कंठे स्वप्नम समाधि तो। इति श्रुते तो कंठे स्वप्नम समाधिशेत तो, तो कंठ रूपी स्थान में रह करके स्वप्न का अनुभव करता है ये जीव स्वप्नम समाधि से तो, समोपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक दिश धातु है ना तो स्वप्न में कंठ रूप कंठ में रह करके स्वप्न अनुभव करता है ऐसा लगाना। उपसर्गे न धातुअर्थ बलाधान्य त्रणीय ऐसा आता है ना तो उपसर्ग के संबंध से दिस धातु यद्यपि उपदेश अर्थ में होता है बोलने अर्थ में होता है लेकिन यहाँ पर होगा उस अर्थ में आपके अनुभव अर्थ में तो स्वप्नम अनुभवेत ये अर्थ निकलेगा आगे है सुसुप्ति काल में भाष्य में तो सुसुप्ति काले हृदय आकाशी एत वक्ष वहां तक रहने दीजिए यहाँ पूर्ण विराम है क्या दूसरी पुस्तक में इति के पास में पूर्ण विराम है इसमें नहीं है वो होना चाहिए वाक्य यहाँ पर पूरा हो रहा है तो तीसरा आवशत बताया जा रहा है और तीसरा आवसत है सुसुप्ति के समय हृदयाकाश तो ये हृदय अवचिन्न आकाश वो कौन सा आकाश हो जाएगा भूताकाश को लेना हृदय अव भूताकाश ये टीकाकार लिखते हैं कि आकाश इति प्र, इस प्रतीक के बाद में हृदय अवचिन्न भूताकाश इत्यर्थ हृदय अव भूताकाश को सुसुप्ति के समय क्रीडा स्थान माना गया आवसत माना गया तीसरा आवसत है इति भाष्य में इति है ना उसका अर्थ निकलेगा इत्य अब ये कहते हैं यद्यपि सुसुप्ति के समय तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवती इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म में जीव का अवस्थान बताती है और यहां आयतरेय श्रुति में सुसुप्ति के समय आवसत बताया भाष्यकार भगवान ने हृदयावच्छिन्न भूताकाश को यद्य भाष्य में तो खाली हृदय आकाश लिखा है और टीकाकार ने उसका अर्थ कर दिया हृदयावच्छिन्न आकाश वो भी कौन सा भूताकाश हृदयावच्छिन्न भूताकाश तो सता सौम्य तदा संपन्न भूती इत्यादि श्रुतियां जो ब्रह्म में अवस्थान बता रही हैं सुसुप्ति के समय जीव का उनके साथ विरोध की आपत्ति आएगी ना इसलिए टीकाकार वो शंका करके उसका समाधान करते हैं कि यद्यपि ब्रह्मण्यव सुसुप्तो जीवो वर्तते सता सौम्यतदा संपन्न श्रुते तथा ब्रह्मणोपी रवकाशेस्था तत्सपन्न त्रतते कियी ब्रह्मणी सुसुप्तो जीवो वर्तते यद्यपि सुसुप्ति के समय जीव ब्रह्म में ही रहता है ब्रह्माश्रित हो, जा, हो जाता है न नक, नदयावचि भूताकाश में भूताकाश में, ऐसा कौन ब्रह्मण में जो एवकार जुड़ा है ना उसका भी अवर्त होगा हो भूताकाश हृदयाव चिन्ह भूताकाश में नहीं रहता अपितु ब्रह्म में रहता है सुसुप्ति के समय जीव कैसे तो कहते हैं इस प्रमाण के आधार पर सता में तदा इति श्रुते सता में तदा संपन्न भवती इस श्रुति के आधार पर यह अर्थ निकाला जा सकता है इति श्रुते आगे कहते हैं इस प्रकार ये पूर्व पक्ष होगा शंका होगी यद्यपि इसे लेकर के श्रुते तक आगे लिखते हैं कि तथापि ब्रह्मोपी रधे अवकाशे अवस्था तत्संपन्नोपि तत्र वर्तते इति तथोक्तम तो कहते हैं सता सौम्य तथा संपन्नो भोती श्रुति के अनुसार जीव का ब्रह्म में ही अवस्थान होता है सुसुप्ति के समय ऐसे कई एक श्रुति वाक्य हैं जो सुसुप्ति के समय ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव बताते हैं। बताते हैं, हैं, ब्रह्म में अहर इमा सर्वा प्रजा ब्रह्म लोकम वयम ब्रह्मलो आ... हम यानी प्रतिदिन ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोक ब्रह्म तो ब्रह्मरूप जो चैतन्य है उसी में अवस्थित हो जाती है सुसुप्ति के समय सारी प्रजाएं मनुष्य भी कीट पतंग भी देवता भी सभी के सभी सुसुप्ति के समय ब्रह्म से ही मिल जाते हैं यद्यपि लेकिन वो ब्रह्म के साथ कहां पर मिलते हैं दोनों का मिलन स्थान कौन सा है तो जो हृदय अवकाश में ब्रह्म है अवकाश का है तो अर्थ भूताकाश तो हृदय अवच्छिन्न जो भूताकाश वही ब्रह्म का एक अंतर्यामी के रूप में स्थान बताया है ना तो अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म का ब्रह्म को ब्रह्म को बताया गया है हृदया काश में स्थित बाकी तो सब जगह आई है व्यापक होने से लेकिन बुद्धि वृत्तियों का जो नियंत्रक है वह ब्रह्म जहां बुद्धि है वहां रहेगा हृदय अवच्छिन्न आकाश में बुद्धि है तो वहीं पर ब्रह्म भी है अंतर्यामी के रूप में ऋषि ब्रह्म के साथ जीव एकीभूत होता है हृदय छिन्न भूता का स्वस्थ जो ब्रह्म उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव उसे माना जाएगा कि वह हृदयाव छिन्न भूता का स... में ही ब्रह्म से मिला जैसे इस समय आप कहा मिलोगे तो कहेंगे साधना सदन में तो हनुमान मंदिर से लेकर के गंगा घाट तक उधर साधना सदन ही है ना तो उधर खोजेंगे सात से आठ तक तो आपको तो वहां थोड़ी मिलोगे यानी साधना सदन के दूसरे अन्य हिस्से में नहीं मिलोगे स्वाध्याय जहा चल रहा है स्वाध्याय मंडप में मिलेंगे सात से आठ तो स्वाध्याय मंडप में रहने वाला भी साधना सदन में ही है क्योंकि साधना सदन का ही अंश है तो इसलिए स्वाध्याय कक्ष में रहने वाले को यह नहीं कहा जाएगा कि वो साधना सदन में नहीं रह रहा ऐसे ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव वह हृदय आकाश में नहीं है हृदय अवचिन्न भूताकाश में नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ना क्योंकि हृदय आव... आकाशस्थ ब्रह्म के साथ ही उसका एक ही भाव हुआ है इसलिए उसे हृदय अवच्छिन्न आ... भूताकाश में अवस्थित बताया जा सकता है ये यहां पर कहा कि तथापि ब्रह्मणों की रधे अवकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोपि वर्तते इति अवस्था तो तत्संपन्नोपि वर्तते इति तो तत्संपन्न हुआ का मतलब ब्रह्म संपन्न हुआ अवकाश अवकाश में स्थित ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव उसे यानी भूताकाश में रहता है ऐसा कहा जा सकता है अन्यथा शब्दे ब्रह्माविधाने तस्य अथथ हृदयाशन दहराधिककरण ब्रह्माधाने तयावस्वना अनुपपत्ते इत्यतो एव पक्षांतरम आहो तो ये कहते हैं अन्यथा अन्यथा का मतलब हुआ रधे भूताकाश यानी रधे अवच्छिन्न भूताकाश को तृतीय आवसथ न बता करके ब्रह्म को तृतीय आवशथ के रूप में यदि बताया जाए ये अन्यथा का अभी तो जो अभी बताया गया है उससे विपरीत अन्यथा का अर्थ निकलेगा ना तो अभी क्या बताया गया है कि हृदय हृदय अवचिन्न भूताकाश में जीव का अवस्थान बताया गया इसका तो मतलब हृदय अवचिन्न भूताकाश एक तीसरा आवश्यत है आवश्यक पदार्थ है क्रीडा स्थान है यह अर्थ निकलेगा अब ये जो तीन क्रीड़ा स्थान हुए दक्षिण नेत्र रूप गोलक दूसरा कंठ स्थान और तीसरा ये हृदय अव भूताकाश रूप एक स्थान इन तीनों को आगे बताया जाएगा स्वप्न के तरह स्वप्न त्रय स्वप्न इस वाक्य से तो त्रय स्वप्न इस वाक्य से इनको स्वप्न के तरह स्वप्न बताना है तो स्वप्न की समानता होनी चाहिए ना तो स्वप्न की समानता क्या होगी कि स्वप्न में वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है स्वप्न दृष्टा को अपने जागृत स्वरूप का बोध नहीं रहता वास्तविक स्वरूप का और जो कल्पित स्वप्न में वासनामय जगत है और उस जगत अंतपाती एक कार्यक्रम संघात है उसमें तादात्म्य अभिमान और बाकी तत्सबी में मम अभिमान हो जाता है का मतलब सारा का सारा जो स्वप्न स्वप्न दृश्य है वह मिथ्या ही प्रतीत होता है उसकी सत्ता नहीं है तब भी प्रतीत होता है ऐसे ही इन दो अवस्था अवसथों में होना चाहिए ना कि इन दो अवसथों में रहने वाला जो है उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान और जो देख रहा है वे कल्पित अर्थ ही देख रहा है वास्तविक नहीं देख रहा है ये दोनों जग ऐसा होगा तब तो इन दोनों को स्वप्न की तरह स्वप्न कहना बनेगा ना त्रयावस्था से तो जागृत में तो स्पष्ट है स्वरूप का अज्ञान है और जो दृश्य दिख रहा है वो सत्य सा लगता है लेकिन है कल्पित ही स्वप्न दृष्टान्त तो से ही बताते हैं ना यही स्वप्न स्वप्न का सा, सा, सा, सादृश्य लेना है और सुसुप्ति के समय भी जिस अवस्था में रह रहा है अवसत में वो भूताकाश यदि लेते हैं हृदयावचिन्न भूताकाश और वो भी कल्पित होगा जैसे कंठदेश भी कल्पित है दक्षिण नेत्र भी कल्पित है ऐसे भूताकाश भी कल्पित हो जाएगा हृदय भूताकाश और वहां स्वरूप का अज्ञान हि है सुसुप्ति में और जिस जहां रह रहा है उस स्थान का मिथ्यात्व और जो दिख रहा है उसका मिथ्यात्व तो सुसुप्ति में अनुभव किसका हो रहा है अज्ञान का और सुखाभास का सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम ये जो सुप्तोत्थित पुरुष का स्मरण है वह बताता है कि सुसुप्ती अवस्था में अनुभव हुआ किसका सुखम अस्वापसम इससे सुख को बताया जा रहा वह सुख है विषय सुख भी नहीं सुसुप्ति का सुख विषय सुख भी नहीं है और स्वरूपानंद भी नहीं है अज्ञात होने के कारण वो है सुखाभास आनंदाभास स्वरूपानंदाभास स्वरूप के आनंद की छाया है वो स्वरूप आनंद ही नहीं है भूमा नहीं है भूमा का आभास है क्योंकि अविद्या भी परिच्छि है ना महत परम अव्यक्तम उसमें अपने कार्य की अपेक्षा परत्व यानी व्यापकत्व होने पर भी अव्यक्तात् पुरुष पर के अनुसार पुरुष की अपेक्षा से देखते हैं तो अविद्या में भी परिचिनता है कि नहीं यदि अविद्या पुरुष की अपेक्षा से परिचिन्न न होती तो फिर अव्यक्तात्ष पर श्रुति का कहना न बनता न और उस पुरुष को किसी से भी पुरुष से पर अन्य दूसरे किसी वस्तु का प्रतिपादन नहीं है अपितु निषेध है पुरुषान्न परम किंचित इसलिए जिससे पर दूसरा कोई ना हो उसे निरतिश पर कहा जाएगा पर यानी व्यापक तो अव्यक्त तो व्यापक है अव्यक्त का ही दूसरा नाम है अविद्या लेकिन वो अपने कार्य की अपेक्षा व्यापक है आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वह परिचिन्न ही है और जो जो परिचिन्न है उसके विषय में शास्त्र कहता है नाल पे सुखम अस्थि परिचिन्नता में सुख नहीं है यो ये वही भूमा तत् सुखम और भूमा यानी अपरिछिन्न व्यापक और निरतिशय व्यापक कौन है वो पुरुष आत्मा शुद्ध स्वरूप ब्रह्म उस दृष्टि से देखते हैं तो स्वप्न में जिस अज्ञान की अनुभूति हो रही है वह अज्ञान भी परिचिन हो परिचिन्न है और जितना परिचिन्न है वो सब का सब कल्पित है तो अज्ञान भी कल्पित है तो कल्पित अर्थ का ही अनुभव हो रहा है उसको लेकर के स्वप्नत्व उसमें सिद्ध होगा किसमें सुसुप्ति अवस्था में भी स्वप्नत्व ही है क्यों कि वहां पर भी कल्पित वस्तु का ही ग्रहण हो रहा है समानता स्वप्न की है जो वस्तु गृहित हो रही है वो कल्पित है सुखाभास और और स्वप्न में, रह में कंठस्थान में रहता है तो स्थान भी कल्पित है ऐसे सुसुप्ति में जिस स्थान में रहेगा रह करके सुसुप्ति अवस्था का अनुभव करता है वो स्थान भूताकाश होगा तो भूताकाश को तो मिथ्या कहा जा सकता है संपूर्ण भूताकाश स्वरूप ही मिथ्या है तो हृदय अवचिन्न भूताकाश भी मिथ्या ही होगा ना इस प्रकार ये भूताकाश अर्थ करने से हृदय अवच्छिन्न भूताकाश अर्थ करने से तीसरे आवश्यक के रूप में आगे जो स्वप्न बताने हैं तीन वो स्वप्नत्व तो का उपादन होगा ये यहां पर टीकाकार ने कहा कि अन्यथा हृदय आकाश शब्देन नोहराधिकरण न्याय न ब्रह्मा विधाने यदि हृदय आकाश शब्द से ब्रह्म को हम बताते हैं जैसे दोहरा दोहरा उत्तरेभ्य एक अधिकरण आता है ब्रह्म सूत्र में दहराधिकरण न्याय का मतलब ब्रह्म सूत्र में आया हुआ दहर उत्तरे इत्यादि अधिकरण उसे कहा गया दहराधिकरण न्याय और वहां पर दहर आकाश शब्द का अर्थ किया यानी भूता परमात्मा दहराकाश कौन है तो परमात्मा है तो उस अधिकरण के अनुसार यहां पर भूताकाश का अर्थ ही ब्रह्म यदि करेंगे तो फिर क्या अनर्थ होगा यहां भूत हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर जो अनर्थ होगा उसे कह रहे हैं कि दहराधिकरण न्याय न ब्रह्म अभिधाने तो दहराकाश शब्द से क्या नाम हृदय आकाश शब्द से ही ब्रह्म का कथन होने पर तस्य स्वप्ना इति वक्षमान स्वप्न तुल्य अनुपत्ति ये अनर्थ होगा तो तस्य तस्त्र इस वाक्य से जो स्वप्न तुल्यता बतानी है सुसुप्ति में भी उसकी अनुपपत्ति, यानी असिद्धि अनिश्चय स्वप्न तुल्यत्व का निश्चय नहीं हो पाएगा गया हाँ तो वक्षमान स्वप्न तुल्य अनुपत्ति इसलिए यहां पर हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करेंगे अपितु हृदया काश शब्द का अर्थ करेंगे हृदय अवच्छिन्न भूताकाश और वो तीसरा आवश्यत है इन तीनों आवसतों को कल्पित बताना है तो कल्पित तो भूता का सही है चाहे वो हृदय भूता का हो या बाह्य आकाश हो वो कल्पित ही है इत्यत एवं पक्षांतरम आहो इसलिए पक्षांतर को बताते वक्षमान इत्यादि से वो आगे आ रहा आगे का अवतरण है वक्षमान कहा पर हैं यहीं पर हैं इति तत्के बाद में वक्षमाना व्रय आवश्य तो वक्षमाना वा त्रय आवसथा आवसत शब्द का तो अर्थ भी निकलेगा क्रीडास्थान तो जीव रूप से प्रविष्ट हुए परमेश्वर के तीन क्रीडास्थान हैं उसके लिए एक ही शरीर में अलग अलग तीन अवस्था के समय तीन क्रीडास्थान बताए गए अभी के व्याख्यान के अनुसार जो व्याख्यान हुआ दक्षिण नेत्र कंठ और भूताका हृदय उत्तीन भूताकाश अब ये पक्षांतर बता रहे हैं कि वक्षमाना व्रय आवसथा या तो वक्षमान तीन आवसथ मान लो यानी क्रीड़ा स्थान मान लो यदि दहराकाश शब्द का अर्थ आपको क्या नाम भूत हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना है तीसरा सुसुप्ति के समय आवसत जीव का ब्रह्म को ही बताना है तो उस पक्ष में फिर ब्रह्म में कल्पित तत्व सिद्ध न होने से आ, वो आवश्यत उस प्रकार सिद्ध नहीं, नहीं हो स्वप्न तुल्यता सिद्ध नहीं होगी तो स्वप्न तुल्यता सिद्धि के लिए आवसत पदार्थ ही बदल दो ये तीन आवसत मान लो वक्षमान वो तीन कौन कौन तो कहते पित्री शरीरम प्रथम आवसत दूत, द्वितीय आवसत है मातृगर्भाशय और तृतीय आवसत हो जाएगा स्वच शरीरम इति तो ये जो जीव है अन्नादि के माध्यम से ये ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में वैराग्य की उपपत्ति के लिए जीव का आवागमन का वर्णन है ना पुण्य कर्म करके जीव स्वर्गादि में जाते हैं सकाम पुण्य कर्म करके लेकिन क्षि पुण्य मरते लोग कम विशंति वापस आते हैं तो वापस कैसे आते हैं तो वहां से आते समय स्वर्ग में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं स्वर्ग देखा ही नहीं है गए हैं लेकिन याद नहीं रहता पहला जन्म जितने जन्म हुए अभी तक उसमें ये थोड़ा ही कि स्वर्ग में गए नहीं कई बार गए होंगे तब तो धीरे धीरे निष्काम कर्म करने की और वेदांत श्रवण में रुचि आती है कई बार स्वर्ग से गए आए हैं जो लोग उन्हीं को स्वर्ग के अनित्यत्व अनित्यत्व अधि दोषों का दर्शन होता है और उन दोषो दोष दर्शन के कारण स्वर्ग में वैराग्य होता है और वैराग्यवान को ही वेदांत चर्चा में रुचि आती है नहीं तो बोझ लगता है एक डेढ़ तीन घंटा चार घंटा ये बैठना पहाड़ के नीचे बैठना जैसा दबना जैसा हो जाता है मन को रुचि ना हो तो वेदांत में और उनके लिए तो आनंद का सागर में डूब रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है जो वैराग्यवान है वेदांत चर्चा सुनने में करने में स्वाध्याय आदि करने में कराने में लगता है कि आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं जिनके अंदर वैराग्य है विवेक है अधिकारी हैं तो इसलिए गए आए हैं कई बार तभी तो स्वर्ग आदि की अनिततादी का निश्चय है अब किसी को कम है किसी को ज्यादा है वो अलग बात साधन चतुष्टय में न्यूनाधिकता होती है तो वहां स्वर्ग में कहीं पर भी मोक्ष धाम नहीं है मोक्ष धाम किसको कहते हैं मोक्ष धाम किसको कहता है मोक्ष धाम मालूम नहीं स्मशान भूमि को आजकल मोक्ष धाम नहीं लिखा रहता है एक द्वार बनता है वहा मोक्ष मोक्ष द्वार ये लिखते हैं, मोक्ष धाम लिखते हैं, कई जगह लिखते हैं। वो तो भले कहीं पर भी जाएं लेकिन मोक्ष धाम कहते हैं ना? तो स्मशान भूमि हर गांव में स्मशान भूमि के लिए एक निश्चित स्थान होता है ना पृथ्वी लोक पर गांव हो शहर हो कितनी भी महंगी भूमि हो लेकिन मोक्ष धाम के लिए भूमि छोड़नी छोड़नी होती है कि नहीं मुंबई में हैंगिंग गार्डन करके एक, एक एरिया है बहुत आ, मुंबई के मुख्य स्थान पर ही है उधर तो काफी यानी मुख्यमंत्री आवास आदि भी पास में ही है लाखों रुपया स्क्वायर फुट जमीन है वहाँ लेकिन जो है वो ईसाई नहीं पारसी लोगों का वो मोक्ष धाम है वहाँ पर वो कुए हैं। वो न तो जलाते हैं न तो जल समाधि देते हैं और न तो भूमि में गाड़ते हैं वो लाते हैं अंतिम यात्रा के रूप में और फिर वो कुआ है कुआ में जाली जैसी बनी हुई है उस पर रख देता है फिर ये जो गीध वगैरह होते हैं वो उनका आहार बन जाते हैं तो इतनी तब भी वो भूमि छुड़ी हुई है वहां पर अरबों की है का मतलब मोक्ष धाम यहाँ होना जरूरी है पृथ्वी लोक पर तो नहीं स्वर्ग में भूमि की कोई कमी नहीं लेकिन एक इंच भूमि भी मोक्ष धाम के लिए नहीं है स्मशान भूमि है ही नहीं हुआ अंतिम संस्कार करना पड़े कुछ अवशेष बचे तब न वहाँ अंतिम संस्कार के लिए ले जाना ले जाने की जरूरत पड़ेगी लेकिन ये कहा जाता है कि वहां पर ब्रह्मसूत्रा में ओ ओहो पानी पानी हो जाता है जब उनको सूचना मिल जाती है स्वर्ग में रहने वालों को कि तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया तो उसी समय हड्डी वगैरह सब की सब पानी पानी हो करके बारिश परजन्य लोक में आते हैं वहां से फिर पृथ्वी लोक में पर्जन्य के साथ गिर जाते हैं फिर पृथ्वी में अन्न के माध्यम से पिता के शरीर में जाते हैं और वहां पर फिर पाचन क्रिया के माध्यम से तृतीय द्वितीय जो मध्यम अंश होता है उसका रक्त मांसादि क्रम से सप्तम धातु के रूप में अवस्थान उसके साथ जुड़ करके अवस्थान जीव का माना जाता है पिता के शरीर में वो हुआ प्रथम आवसत द्वितीय आवश्यत है गर्भा से माता का पिता से पिता के शरीर से माता के शरीर में आ जाता है फिर जन्म होता है अपने शरीर में तो ये तीन शरीर आवसत है त्रय अवसता शब्द का अर्थ ले लीजिए तो ये तीनों भी शरीर मिथ्या है इस पक्ष में औ आवश्य भी मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे ना ओ